ऋग्वेदीय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के अंतिम वाक्य के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म यह अंतिम वाक्य है इसके विषय में टीका में वेदांत विचारकों के अलग अलग दो मत बताए गए एक वेदांत विचारक मत के अनुसार कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के ग्रंथ से तोम पदार्थ शोधन हुआ ये मानते हैं तो उस पक्ष में प्रज्ञानम ब्रह्म यह वाक्य शोधित तमर्थ तो जो निर्विशेष चेतन के रूप में निश्चित हुआ उसकी निर्विशेषता का समर्थक मात्र है प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञानम शब्द का अर्थ निकलेगा निर्विशेषम चेतनम निर्विकार चेतनम और वो निरुपाधिक चेतन निर्विशेष है ये बताएगा ब्रह्म शब्द क्योंकि ब्रह्म शब्द का योगिक अर्थ निरतिशय महान वस्तु को बताता है और निरतिशय महान वस्तु है निर्विशेष चेतन जो सविशेष होगी सोपाधिक वस्तु होगी वह निरतिश महान नहीं कहलाएगी सापेक्ष महान होगी और दूसरे मतानुसार प्रज्ञानम ब्रह्म यह महावाक्य है तुम पदार्थ शोधन कोयम से लेकर के सर्व येते सर्वे देवा यहां तक के ग्रंथ से हुआ ये ग्रंथ बताता है कि तत्वसी तो तो वाक्यांतर्गत तोमर्थ निर्विशेष चेतन है साक्षी है और इमानी पंचभूता से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक के ग्रंथ से निर्विशेष पदार्थ के रूप में निर्विशेष चेतन के रूप में तत्पदार्थ का निर्धारण हुआ और निर्धारित तो तत्पदार्थ और त्व पदार्थ स्वरूपतः एक हैं, इनका ऐक्य रूप संबंध बताने वाला प्रज्ञानम ब्रह्म ये महावाक्य है दूसरे मतानुसार तो इस वाक्य में व्याख्यान में कहा भेद है उसे टीका में टीकाकार ने बता दिया था और कहा समानता है उसे भी स्पष्ट कर रहे हैं तो केवल ये जो ब्रह्म पद का अर्थ बताते समय प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि विशेषम यह प्रथम पद था इसके व्याख्यान में व्याख्यान से लेकर के बाकी सब समानता है और इतनी ही विषमता है कि कहाँ से कहाँ तक का ग्रंथ तुम पदार्थ शोधनात्मक है कहाँ से कहाँ तक का ग्रंथ तत्पदार्थ शोधनात्मक है ये सब चर्चा पहले टीका में आ चुकी है शांतम शब्द ने बताया कि ब्रह्म यानी शोधित तो तदर्थ कहो या शोधित तो अर्थ कहो ये निरति से आनंद स्वरूप है निरति से आनंद रूपता का प्रमाण बताया गया ये जो है आपका नेति नेति इत्यादि ने निर्विशेषता बताई और ये तो वाचो निवर्तनते आनंदम ब्रह्मनो विद्वान यह श्रुति ज्ञापक है शांत शब्द से परिलक्षित निरतिश आनंद रूपता में किसके निरतिश आनंद रूपता में ज्ञापक ग्या, है प्रज्ञान पदार्थ के प्रज्ञान पदार्थ निर्विशेष आनंद स्वरूप है ये, ये तो वाचु निवर्तनते आनंदम ब्रह्मो विद्वान इत्यादि श्रुति से निश्चित होगा अब ये जो है तद अत्यंत विशुद्ध यहां से लेकर के आगे वाले ग्रंथ तक बताया जा रहा है जो निर्विशेष है वही उपाधि संबंध से सविशेष होता है उसका सविशेष स्वरूप औपाधिक यानी कल्पित है और वो कल्पित स्वरूप भी विशेषतांश में है तो माया उपाधिक चैतन्य को माना गया ईश्वर संज्ञा को तो और हिरण्य गर्भ संग्य, आंतर्यामी संज्ञक माना गया उस कारण उपाधि के परामर्शक कारण उपाधि का परामर्शक अव्याकृत शब्द और उस कारण उपाधि के प्रवर्तक बनने से प्रज्ञान का ही अंतर्यामी नाम आ जाता है वही स्थूल जगत के हेतुभूत सूक्ष्म समष्टि बुद्धि का प्रवर्तक बन जाता है तो हिरण्यगर्भ नामक बन जाता है और वही आपका बन जाता है अंड उपाधिक होता है तो विराड और फिर अंडान्तर्गत जो पिंड है उस अभिमानी वाला होता है तो प्रजापति उसमें अभिव्यक्त जो अग्नियादि देवता है समष्टि उन अभि उन उपाधियों में अभिमान करने से अग्नियादि देवता इस नाम वाला हो जाता है ये सब बातें समष्टि के विषय में बताई गई तत्पदार्थ के विषय में एक ही प्रज्ञान सविशेष तत्पद वाच्यार्थ भी बन जाता है और तथा विशेष शरीर उपाधि सु इसने बताया कि वेष्टि शरीर जो हैं उनमें भी रह करके उपाधि वाला हो जाता है उनमें अभिमान वाला हो जाता है तो बन जाता है मनुष्य देवता तीर्यंग आदि नाम वाला विशेषता वाला भी इस प्रकार ये ब्रह्म के ब्रह्मा से लेकर के निर्विशेष चेतन के कहो या ब्रह्म के कहो ये नाम आ जाते हैं और उनका जो अपना अपना उपाधिकृत तो रूप है वह रूप आ जाता है इसे ब्रह्मादि स्तंभ पर्यतु तत्तन नाम नाम रूप लाभो हो ब्रह्मण इससे बताया है इसमें फिर तदेव च एकम स्वरूपाधि भेद भिन्नम सर्व प्राणी भी तार्कि इसका विचार हम लोगों को करना है तो इस ब्रह्मादि स्तंभ पर्यन्त सु अवतरण में लिखा था यहां उपसंगार हो रहा है व्याख्यात अर्थ का उपसंगार यहाँ ब्रह्मादि में ब्रह्मादि शब्द के पहले एवं शब्द का टीका कार ने कहा था अन्वय कर लेना शेष कर लेना तो एवं ब्रह्मादिस्तंभ पर्यतु तम रूप लाभो ब्रह्मण ऐसा वाक्य बनेगा एवं यानी उक्त प्रकार अब ये जो तदेव चेकम स्वरूपाधि भेद भिन्नम वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार की नु सांख्यादि जीवा जीव भी जीवाम उच्यते अन्य जीव ईश्वर ना यहाँ पूर्ण विराम है क्या श्रृंगिरी की पुस्तक में जीवेश्वर ना के पास में तो सांख्यादि भी तो सांख्य और आदि शब्द से सांख्यों के साथ योगी अन्य जो निरीश्वरवादी है उनको लेना तो सांख्य और आदि शब्द से ग्राह्य अन्य निरीश्वरवादी ये जीवानाम जीवा एव तो जीवों का ही स्वरूपत नाना तो यानी भेद बताते हैं एक नहीं है ये अलग अलग हैं और अन्य इसमें अन्य स्तृतियांत शब्द से लेना जो शेष्वर वादी है वे शेष्वरवादी जीव ईश्वर नानात्वम उच्चते के साथ ये करना ये जो नानात्म के पास वाला नानात्वम के पास तो उच्चते नानात्म उच्चते के पास में वो है पूर्ण विराम कहा है पूर्ण विराम ठीक कैलाश में जैसा है, ऐसा ही श्रृंगिरी में है श्रृंगिरी वाले में आगे जो आहु एकत्रीवाची प्रयोग किया है ना या तो सांख्या जीवानाम सांख्यादि भीर जीवात्व जीवानाम एवं नानात्व उचेते यहां तो कर्मणि प्रयोग है इसलिए ठीक है संख्या में तृतीया और इधर इद, जो है आपके अन्य में तृतीया न हो करके अन्य ये प्रथमा बहुवचन होता तो ये वाक्य बनता आहू इसके साथ क्रियापद एक हो जाता इस आहू क्रियापद के साथ कर्तृत्व रूपे न अन्वय आपके अन्य का नहीं लगेगा ना यह तो प्रथमा भोजन होता तो अन्य जीवेश्वर नानात्व जगत कारणत्व अन्यथा अन्यथापि आहु ऐसा अर्थ निकलता यह अनुय होता करता होता अन्य शब्द का अर्थ तो जो बाकी है जीव ईश्वर नानात्ववादी तो, तो हमको तो ये लगता है कि ये जीव ईश्वर नानात्वम यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए उच्चते का जो कर्ता होगा वो अन्य होगा और अन्य शब्द से लिया जाएगा शेष्वर वादी विचारक तो वे जीव ईश्वर का भेद मानते हैं यह अर्थ निकलेगा बताते हैं और जगत कारणत्व चा अन्यथा था आहु इसका कर्ता हो जाएगा ये सब सर्वे यानी शेष्वर कारणवादी भी और निश्वर कारणवादी भी सांख्य भी तो जगत का कारण बताते हैं प्रधान को और सांख्य से अतिरिक्त अनिश्वरवादी वो नास्तिक हो जाएंगे बौद्ध विज्ञान आदि को मानेंगे जगत का कारण आलय विज्ञान प्रवृति विज्ञान विज्ञानवादी बौद्ध माध्यमिक कहेंगे शून्य को जयनी अपने मतानुसार बताएंगे तो चारवाक जो है वो भूतों को ही मानेंगे आकाशवादी चार भूत हैं वही उसी से जगत बनता है चार वाकों के मत में यह सब अनिश्वरवादी है ना तो अनिश्वरवादी भी जगत कारणम च अन्यथा अन्य था अहू ऐसा होगा तो उस समय फिर तेज सर्वे ऐसा अध्यय करना पड़ेगा ये सब लोग चाहे वो निरीश्वरवादी हो या शेष्वरवादी हो वे जगत के कारण का स्वरूप भी अलग अलग बताते हैं शेष्वरवादियों में भी वैशेषिक और न्यायिक कहेंगे कि जगत का कारण परमाणु है शेष्वर सांख्य भी प्रधान को कहेंगे योगी शेष्वर सांख्य कहलाते हैं मीमांसक कर्म को बताएंगे तो आपके जो हैं वेदांती ब्रह्म को ही जगत का कारण बताएंगे इस प्रकार ये जगत के कारण के रूप में भी अन्यथा अन्यथा अन्य, था, अन्य था तो यहाँ आहू के कर्ता के रूप में अध्यय करना पड़ेगा ये ते सर्वे और जीवेश्वर नानात्व उच्चते ये एक अलग वाक्य रहेगा ऐसे तीन वाक्य करने पड़ेंगे और यदि दो ही वाक्य हैं तो ये तृतीया थोड़ी अन्वय नहीं हो पा रहा है आहुक्रिया के साथ आगे हैं टीका में तदेव के ही अवतरण के रूप में कि तत्क नाना अत आह तद इति तो कथम नाना तो एक ही ब्रह्म में नाना कैसे है एक ब्रह्मण नाना रूपत्व कथम तो ब्रह्म तो एक है उसमें जीव रूपता वेदांत मत के अनुसार तो अद्वैतवाद है ना एक ब्रह्म ही ब्रह्म है तो उसमें फिर अनेक जीव कहा से आ गए और जीव और ईश्वर ये दोनों भी ईश्वर भी कहा से उपस्थित हुआ जीव के साथ और जगत के कारण के रूप में बताए जाने वाले जो आपके परमाणु आदि हैं तार्किक आदि के द्वारा बताए जाने वाले ये सब कहा से आए जब एक ब्रह्मा है तो ये हो गई आशंका कि सांख्यादी का क्या नाम तत्कथम एकस्व ब्रह्मणों नाना रूपत्व तो एक ब्रह्म है तो संख्यादि के द्वारा अनेक जीववाद और प्रधान और उनका परिणाम महत्व आदि ये सब जो है बताए जाते हैं वे कैसे हुए एक व्रह्मणों नाना रूपत्व कथम यानि भेद कथम नाना रूपत्व है भेद इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए कहते हैं अत आह तदेव एक ज्ञाते विक्य से चनेकउपाधि तो समस्त उपाधि का आपस में एक दूसरे से भेद है ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यत जो कार्यकरण संघात तो ये परस्पर विलक्षण है भिन्न भिन्न है यही उपाधि है उपाधि शब्द से लीजिए कार्यकरण संघात रूप उपाधि को और उधर सूक्ष्म उपाधि भी सूक्ष्म भूत है तो स्थूल भूत है और अव्याकृत है ये सब है उपाधिया और इन उपाधि के द्वारा जो भेद होता है उपाधियों का जो परस्पर भेद है उसे कहा जाएगा सर्वउपाधि भेद और उस भेद के कारण एक ही ब्रह्म कहो या प्रज्ञान कहो भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है तो सर्व उपाधि भेद ही भिन्नम एकम एव ब्रह्म ऐसा नु करना तो एक ही ब्रह्म अलग अलग उपाधि के कारण अलग अलग प्रतीत हो रहा है ये कहते हैं कि सर्वे प्राणी भी ही विकल ज्ञाते विकल्पेते अनेकधा तो सभी जो प्राणी हैं प्राणी शब्द से लेना लेना लौकिक जन और तार्किक इससे लेना विचारकों को तो ये विचारक भी एक ब्रह्म को ही अलग अलग उपाधियों के कारण अलग अलग सा जानते हैं और अलग अलग सा जगत के कारण के रूप में वर्णन करते हैं तो सर्व प्रकार में सर्व प्रकार का अर्थ है मनुष्य देवता पक्षी आदि तत्त उपाधि रूप ही उन उपाधियों में रहने वाला जो प्रकार है यानी विशेष है उन विशेषों वाला समझते हैं सर्व प्रकार का अर्थ सर्व विशेषण युक्त युक्त ब्रह्म को समझ लेते हैं और अनेकधा विकल्पित का अर्थ निकलना जगत कारण के रूप में अनेकधा कल्पना करते हैं अपने अपने संस्कार के अनुसार अब ये जो तदेवस से लेकर के अनेकधा यहां तक का वाक्य है इसने ये बताया ब्रह्म एक है उपाधि के कारण मनुष्यादि रूप प्रतीत हो रहा है और वही एक ब्रह्म अलग अलग उपाधि को लेकर के जगत के कारण के रूप में भी भिन्न भिन्न के रूप में बताया जा रहा है इस अर्थ का ज्ञापक स्मृति प्रमाण बताया जा रहा है इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि अस्मिन अर्थ प्रमाणम आह येतम एक ये तो ये तम एक का मतलब अस्विन अर्थे प्रमाणम आह इसमें अस्विन अर्थ शब्द से लेना जो तदेव से लेकर के अनेकधा यहां तक के वाक्य का अर्थ बताया गया है इस अर्थ को अस्विन अर्थ शब्द से लेना और इस अर्थ में प्रमाण बताया जा रहा है मनुस्मृति का वाक्य ये तम ये के प्रजापतिम प्रजापति अपरे प्राण मपरे ब्रह्म स्मृति ये स्मृति स्मृति इसमें प्रमाण है तो ये यानी आत्मा ये जो एक आत्मा है जिसे ऐत्र उपनिषद के उपक्रम में आत्मा वा इदं एक एव अग्र आसीत तो। इस वाक्य से सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित तो चेतन के रूप में बताया गया उसे यहाँ पर मनुस्मृति स्थ ये शब्द से लेना तो येतम ये तम आत्मानी कुछ विचारक अग्निम वदंती इसी को अग्नि कहते हैं तो अन्य विचारक कहते हैं तो अन्य मनुम ये मनुम वदन्ति ये वदन्ति क्रियापद को इधर भी ले लेना तो इसी को कुछ लोग मनु कहते हैं तो अन्य येतम प्रजापतिम वदन्ति तो कुछ लोग कहते हैं कि यही प्रजापति है तो कुछ लोग ये के इंद्रम येतम तम इंद्रम वदंती ऐसा वदंती क्रियापद को इधर भी ले आना प्रत्येक के साथ जोड़ देना तो कुछ लोग इसी आत्मा को इंद्र नाम से कहते हैं और अपरे ये तम प्राणम वदंती ऐसा न करना फिर दूसरा एक अपरे शब्द है तो अपरे ये तम ब्रह्म शाश्वतम ब्रह्म वदंती तो कितने पक्षे हुए है? अग्नि मनु प्रजापति इंद्र प्राण और शाश्वत ब्रह्मा पक्ष इसलिए ब्रह्म छव नाम होंगे ये ये के एक है तो अन्य ये दूसरा है तीसरा ये के हैं चौथा अपरे हैं पांचवा फिर अपर हैं और छठवा है अपरे दो बार अपर अपरा दो अपरे शब्द हैं और दो ये शब्द हैं और एक अन्य शब्द है ऐसे कितने हुए ये के अन्य ये के अपरे अपरे चारिपक्ष है क्या ये के ये तम अग्निदी एक वाक्य हुआ अन्य मनु वीते अपरे आ, क्या नाम है प्रजापति वी फिर इंद्र है छह पक्ष हैं कुल तो अन्य दिया है ना या दो बार दो ये कर सकते है उसको मनु के साथ भी और प्रजापति के साथ भी लगा सकते हैं मनु वदंती और प्रजापतिम वी इन दोनों के साथ भी अन्य शब्द का अन्वय किया जा सकता है देहली दीप न्याय से तो इस प्रकार ये आपकी तृतीय कंडिका का व्याख्यान संपन्न होता है तो चतुर्थ कंडिका है चतुर्थ कंडिका का है? क्या हुआ सात नंबर चार नंबर कंडिका तो मैंने क्या कहा था तो चार नंबर कंडिका की अवतरण टीका है व्रत कथन व्रतकथनपूर्वक टीकाकार अवतर एवं आत्मा तो ये कहते हैं इस अध्याय के प्रारंभ में कोयम आत्मा यहां से प्रारंभ करके प्रज्ञानम ब्रह्म यहां तक के ग्रंथ तीन कंडिकाओं से क्या हुआ तो विचार पूर्वक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण हुआ ये व्रत कथन है आत्मा करण संघातात्मक प्राण संज्ञानादि ति संदिर्वातकृत्तिर तदनुगत स्वर्काशेश प्रपंचाधिष्ठान भूत अद्वितीयः प्रज्ञानम ब्रह्म नित्यशुद्धबुद्धः इति नितशुद्धबुद्ध विचार का प्रकार बताया गया ने इस विचार पूर्वक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का निर्धारण हुआ कि आत्मा कैसा है तो कहते हैं आत्मा कार्यकरण संघातात्मक जो प्राण उस प्राण से व्यतिरिक्त है पहले विचार किया न कि शरीर में जो प्रविष्ट है वह आत्मा है प्रवेश करता फिर विचार करते करते जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती गई तो उनको निर्धारण ये संशय हुआ कि शरीर में प्रविष्ट तो दो है एक प्रपद द्वारा प्रविष्ट प्राण और दूसरा मूर्धा से प्रविष्ट चेतन तो इन दो में से आत्मा कौन होगा तो फिर प्राण का तो कर्णत्व रूपे न निर्धारण हुआ करण होने से वो अनात्मा निश्चित हो जाएगा तो उस अनात्मा रूप अनात्माण का, आत्मक आत्मा होने से क्या प्राण होने से करण संघात कर्णस करण समूह तदात्मक प्राण होने से वो अनात्मा हुआ और उससे अतिरिक्त आत्मा है वो हुआ मूर्धा से प्रविष्ट चेतन इस प्रकार विचार उन्होंने किया और संज्ञादि करण वृत्ति ही अतिरिक्त तो ये कहा गया था सर्वाणी एतानी प्रज्ञान से भवन्ति ये सब संज्ञान आज्ञानम से लेकर के वश तक जो अंतकरण की 16 वृत्तियां वहां पर बताई गई थी उनको उपलक्षण मानकर के और भी वृत्तियां जितनी भी अंतकरण की हैं, उनका ये संज्ञानादि नाम है और इन संज्ञानादि शब्दों से बताई गई अंतकरण वृत्तिया आत्मा की साक्ष्य है और आत्मा इनका साक्षी है यानी दृश्य कोटि में आ गई तो संज्ञान आदि जो समस्त अंतकरण की वृत्तियां हैं वे दृश्य होने से आत्मा दृक होने से दृष्टा होने से इन वृत्तियों से भी अतिरिक्त है अपनी दृश्य कहो साक्ष्य कहो अंतकरण वृत्तियों से अतिरिक्त आत्मा है यह भी निश्चित हुआ ऐसा उन्होंने विचार किया है फिर तद अनुगत हो स्वप्रकाश हो। तो तद अनुगत में शब्द से लेना अंतकरण वृत्तियों को और अंतकरण वृत्तियों में साक्षी के रूप में ये दृश्य हैं तो साक्षी के रूप में दृष्टा के रूप में अनुगत है यानि अन्वित है इनके सत्ता स्पूर्ति प्रदायक के रूप में इनके अंदर अनुगत है और स्वयं अंतकरण वृत्तियों का जो साक्षी है वह किसी अन्य से प्रकाशमान नहीं है अपितु स्व प्रकाश है इसलिए स्वप्रकाश सर्व शरीरेशु एक ब्रह्म इत्यादि वाक्य इसी के लिए था कि समस्त कार्यक्रम संघात में ये स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा स्वत एक है उपाधि के कारण शरीरों के कारण अलग अलग सा प्रतीत होने पर भी वह स्वरूपत अलग नहीं है उसमें औपाधिक भेद है इसलिए सर्व शरीरेशु एक और सर्व प्रपंचाधिष्ठान भूत इमानी च पंचभूतानी से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के वाक्यों के द्वारा जगत अधिष्ठान के रूप में बताया गया इसी आत्मा को तो सर्व प्रपंच अधिष्ठान भूत और अद्वितीय है का मतलब सजा उससे सजातीय विजातीय अन्य कोई नहीं है ऐसा जो प्रज्ञान है वह ब्रह्म है यानी निर्विशेष आनंद है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं कि वो नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य मुक्त है यहने इस प्रकार का विचार करके आत्म तत्व का निर्धारण कर लिया अब ये जो चौथी कंडिका है तीसरी कंडिका तक ही आत्म स्वरूप का निर्धारण हो गया तो उपनिषदों का आरंभ जिसके लिए है आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए है ना तो वास्तविक स्वरूप तो तृतीय कंडिका तक बता दिया गया तो चौथी कंडिका से क्या की? बताया जा रहा है तो कहते हैं निर्धारित आत्म स्वरूप के ज्ञान का फल बताने के लिए चतुर्थ कंडिका है इसलिए लिखते हैं कि ईदानी एवं भूत ब्रह्मात्म विदुम स ये तेन इत्यादि वाक्यम तो ईदानी यानी चतुर्थकंडिका के अवसर पर ये ईदानी शब्द का निकलेगा तो एवं भूत ब्रह्मात्म विदह इस प्रकार का जो निरतिशिदानंद स्वरूप आत्मा है इसको मय के रूप में अनुभव करने वाले को जो फल मिलता है उस फल को वक्तुम तो ब्रह्मात्मविद फलम वक्तुम ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञान के फल का कथन करने के लिए स एन इत्यादि वाक्यम वाक्य वाक्य है तत्शब एक वचना प्रकृतानाम अपि कोयम आत्मा इतव अब ये भाष्य का उत्तरण है टी तो पहले मूल का उच्चारण कर लें बाकी ये तत्र इत्यादि से साम देव इत्यादि जो भाष्य है ना उसका उत्तरण है और फलम वक्तुम स ये तेन इत्यादि श्रुति वाक्यम ये वक्तुम यहां तक का अवतरण ग्रंथ हुआ मूल का स मूल इधि का अब मूल श्रुति का उच्चारण कर लें स एन प्रज्ञेण आत्मना अस्मा लोकाउत्क्रम्य स्वर्गे लोके अपत्वा लोक सर्वान्मृत तो स ये आत्मना आत्मनालोकाक्रम्य तो स ये सरोनाम है किसका परामर्शक होगा तो जो विचार करने के लिए बैठे हैं वे तो अनेक हैं कोयम आत्मा उपासमहे यहां पर उपासमहे ये बहुवचन है ना इसलिए इसका कर्ता हो जाएगा वयम जो तृतीय अध्याय के उपक्रम में प्रथम वाक्य है कोयम आ, आत्मा उपासम है वहां पर उपासना है आत्मविचार आत्मचिंतन तो आत्मा कौन है इसका चिंतन करने के लिए बैठे हुए कितने हैं अनेक है कम से कम तीन तो है ही है तभी बहुवचन होता है न में और उनका परामर्शक सो शब्द यहां पर एक वचन होने एक वचनांत होने से नहीं होगा यदि उनका परामर्शक होता तो तई ऐसा तृतीय बहुवचन होता तो बहुवचन न होने से एक वचन होने से विचारक जो ऋषि हैं उनका परामर्श तो तत्शब्द से नहीं होगा यहां पर और फिर किसका ग्रहण किया जाएगा वर्तमान ज्ञानी का भी नहीं ग्रहण करते कर सकते इसलिए कि वर्तमान के लिए तो आ जाता है इदम शब्द या ये तत्शब्द तो होता या तो अयम होता तो माना जाता वर्तमान जो विचारक है वर्तमान कर वर्तमान में विचार करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया जिसने वह इसलिए यहां पर शब्द का अर्थ निकलेगा पूर्व अध्याय में बताए गए ब्रह्मज्ञानी के रूप में वामदेव ऋषि उनका परामर्शक हो जाएगा शब्द इसलिए स का अर्थ निकला ऋषि वामदेव ऋषि वामदेव जी ने क्या किया तो ये तेना प्रज्ञे न आत्मना तो ये जो प्रज्ञात्मा है प्रज्ञ शब्द से यहां पर लेना प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप निर्विशेष ज्ञान स्वरूप निरुपाधिक जो आत्मा है प्रज्ञ शब्द निर्विशेष चेतन का परामर्शक है निरूपाधिक चेतन का परामर्शक है तो निरूपाधिक चिदानंद मैं हूं। ऐसा जान करके फिर अपनी अहंता को वहीं पर यानी ब्रह्मनिष्ठ हो गए तो ब्रह्मनिष्ठ होने से क्या हुआ इस ब्रह्म ज्ञान ने यह कर दिया कि अस्मात्म उत्क्रम्य तो लोक शब्द का अर्थ है वर्तमान शरीर उपाधि वामदेव ऋषि की जो उपाधि थी उस उपाधि से उन्होंने उत्क्रमण कर लिया लोक शब्द से लेना कार्यक्रम संघात को और कार्यक्रम संघात से उत्क्रमण का अर्थ मृत्यु नहीं लेना देहात्मा अभिमान का त्याग देह भाव का त्याग अभी तक अज्ञान था तो अपने आप को अज्ञानी कार्यक्रम संघात रूप ही समझते थे अज्ञान अवस्था में अब ज्ञान हुआ निरुपाधिक स्वरूप का तो निरुपाधिक आत्म रूप में अवस्थित होने से जो उपाधि है कार्यक्रम संघात उससे उत्क्रमण हुआ का मतलब देहात्मा देहात्माभिमान छूट गया देहात्मा देहात्माभिमान है अध्यास उस अध्यास की समूल निवृत्ति हो गई यही ब्रह्म ज्ञान का फल है ना तो स एन प्रज्ञनात्मना अस्माद लोकाद उत्क्रम्य से बताया गया ऋषि वामदेव जी का इसी प्रज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान से अध्यास निवृत्त हुआ समूल अध्यास की निवृत्ति हो गई फिर क्या हुआ तो आमुस्मिन स्वर्गीय यहां आमुस्मिन स्वर्गीय लोके शब्द से लेना जो वर्तमान उपाधि में से आत्मभाव छूटते ही उन्हें स्वर्ग में अवस्थान हुआ उनका का मतलब शरीर छूट गया ऐसा नहीं और स्वर्ग चले गए ऐसा नहीं यहां स्वर्ग शब्द है आत्मस्वरूप का बोधक स्वर्ग लोक शब्द का अर्थ है आत्मा आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है ब्रह्म तो ब्रह्म ब्रह्म भाव में अवस्थित हो गए यह अर्थ निकलेगा तो अस्विन स्वर्गे लोके तो ब्रह्म ब्रह्मलोक तो है ब्रह्मानंद और ब्रह्मानंद में जो अवस्थित है उन्हें ब्रह्मानंद की एक एक मात्रा स्थानीय जो मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद तक के आनंद है वे हैं काम शब्द का अर्थ इति काम इस व्युत्पत्ति से काम शब्द का अर्थ निकलेगा प्राणियों के द्वारा जिसकी कामना की जाती है तो जो अज्ञानी लौकिक जन हैं उनके द्वारा कामना की जाती है मानुषानंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद तक की इसलिए वे हो गए काम शब्द का अर्थ काम्यमान लौकिक आनंद और उन काम्यमान लौकिक आनंदों का अंतर भाव ब्रह्मानंद में है कि नहीं इसलिए ये सर्वान कामान आपत्वा का अर्थ निकलेगा ये इन सब का यानी सभी कामों की प्राप्ति हुई यानी सर्वानंद प्राप्त हुआ और ये सर्वानंद है निरति से आनंद और उस निरति से स्वर्गलोक में यानी आत्मस्वरूप में सर्वानंद को निरति से आनंद को और उस आनंद की आपती है प्राप्ति है अभिव्यक्ति तो स्वरूपानंद की अभिव्यक्ति हुई जैसे देहात्म भाव छूट गया तो स्वरूपानंद अभिव्यक्त हुआ और स्वरूपानंद समाप्त होने वाला आनंद नहीं है इसलिए वे अमृत सम्भवत का मतलब हुआ अमृत है परमात्मा स्वरूप ही और तदात्मक हो गए तदात्मक होना है जीवन मुक्त होना और बाद में विधेय मुक्त होना तो अमृत समभवत से बताई गई दो प्रकार की मुक्ति जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति और समभवत इस शब्द का दो बार उच्चारण है अध्याय के समाप्ति का द्यो तक बाकी तो टीका है टीका का विचार हम लोग कल करते हैं